नहीं होती है हम लोग मंदिर में जाते हैं मूर्ति देखते हैं या किसी को भगवान भगवान करके बात करते हैं तो पूरी भगवत बुद्धि नहीं होती है बोले ये यदि हो जाए तब तो ये तपस्या का फल यहाँ तक की भगवान सामने आते भी हैं कुछ खिला जाए पिला जाए तो जब तक सामने रहते हैं तब तक मालूम नहीं पड़ता है की भगवान है बाद में ख्याल आता है के अरे हो न हो कही तो भगवान ही है प्रत्यक्ष रूप में भगवत भाव का होना अवतार काल में यद्यपि सुगम बहुत है परंतु उस समय भी सबको नहीं होती है मैं जानता हूँ तुम्हारी सब बात हमको मालूम है हमारी तपस्या का फल मिल गया और तुम्हारा भूत भी हमको मालूम है जैसे अवतार लिया है और आगामी जो करना चाहते वो भी मालूम है मैं जानता हूँ कि तुम साक्षात परमात्मा हो कार्य बस मनुष्य बन करके आए हो ब्रह्मा ने तुमसे प्रार्थना की है और जिस कारण से तुम बनवास कर रहे हो वो भी हमको मालूम है सब हमको मालूम है क्योंकि तुम्हारी उपासना करने से जो ज्ञान दृष्टि हमको मिली है उस ज्ञान दृष्टि से मैं सब जानता हूँ जाना मि ज्ञान दृष्टिया हम जातयात तदुपासना तदुपासनाथ जातया ज्ञान अहम् सर्वं सर्वम अब मैं आपसे कहूं क्या मैं तो कृतार्थ हो गया क्योंकि जो प्रकृति से परे पुरुष है उसका साक्षात दर्शन हो रहा है दशरथ का बेटा बोलो कौशल्या का बेटा बोलो मनुष्य बोलो राम बोलो रघुवंशी बोलो लेकिन मैं तो तुमको इस रूप में नहीं प्रकृति से पर जो तुम्हारा रूप है उसी रूप में देख रहा हूँ राम ने सीता लक्ष्मण के साथ भर स्वाजी को नमस्कार किया और बोले कि ब्राह्मण हम तुम्हारे अनुग्रह के भाजन हैं कृपा पात्र हैं हम क्षत्रिय हैं तुम विद्वान ऋषि हो दोनों बड़े आनंद आनंदित हुए हो मुनि अरुणाम परस्पर एक दूसरे को नमस्कार करते हैं अब उस दिन वही रह गए रामचंद्र भगवान प्रातः काल उठ जो छोटे छोटे ब्रह्मचारी बालक थे उन्होंने जैसे बेड़ा बना के और उनको यमुना जी के पार उतार दिया और वे चित्रकूट आश्रम के लिए चित्रकूट पर्वत के लिए चले जहां वाल्मीकि जी का आश्रम है कृतापलवे नमूने दृढ़ मार्गेण दुष्ट मार्गे न राघवा रास्ता भी उनको बताया कि आप इधर से तो जाइए और उनको नदी के पार भी उतार दिया अब रामचंद्र भगवान वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे वहाँ तो बहुत ऋषि रहते थे जगह जगह जगह ऋषि बैठे हुए है नाना मृग हैं, पशु पक्षी हैं और पुष्प फल से भरा हुआ है वो आश्रम वहाँ बाल्मीकि मुनि बैठे हुए हैं जा करके राम लक्ष्मण सीता ने उनको नमस्कार किया ये नहीं कि हम भगवान है तो हम किसको नमस्कार करेंगे ये अभिमान जो है ना, ये भगवान के साथ कभी जुड़ता नहीं है जिसमें अभिमान है वो भगवान नहीं है शुद्ध ज्ञान में अभिमान नहीं है सच्चे भगवान में अभिमान नहीं है यहाँ तक की जैसे आप कथा वार्ता सुन रहे हैं ना और आपके मन में आया कि ये बात तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ तो वो पहले की जानी हुई बात का याद आना भी ज्ञानाभिमान का ही विलास है अरे ये तो हमको पहले से तो नहीं नित्य नूतन के समान उसका स्वाद लेना और अपने मन को उसमें तन्मय कर देना लोक सुंदर राम और रमानाथ राम को देख करके जानकी लक्ष्मण के सहित उनके सिर पर जटा का मुकुट जटा मुकुट मंडतम का अर्थ ये नहीं होता है कि जटा है और मुकुट भी है जटा ही मुकुट है और सौ सौ सहस्त्र सहस्र, सहस्र कन्दर्प के समान उनका आकार बड़े सुंदर उनके एक नेत्र कमल वाल्मीकि मुनि उठ के खड़े हो गए सहसा और विस्मय के कारण उनकी आंखों का पलक गिरना बंद हो गया और उन्होंने परमानंद कंद राम का आलिंगन किया हर्ष के आंसू से आखे भर गईं उनकी पूजा की अर्घ पाद्यादि दिया मधुर फल मूल उनको खिलाया बड़ा लार बड़ा दुलार किया रामचंद्र ने हाथ जोड़ करके पूछा कि हम पिता की आज्ञा से दंडक बन के लिए जा रहे हैं आपको मालूम ही है तो हम कारण क्या बता जो चीज किसी को मालूम है कि इनको मालूम है तो उनके सामने व्यर्थ की बातचीत नहीं करनी चाहिए अपना ज्ञान दिखाने के लिए कुछ नहीं बोलना चाहिए एक बात बोलने में मैं देखता हूँ कि जब आदमी बात करता है तो अपने मन में जो भरा है वो तो बोलता जाता है लेकिन ये सुनने से सामने वाले का भी कोई प्रयोजन सिद्ध होता है कि नहीं ये विचार उसके मन में बिल्कुल नहीं रहता है का भाई तुम्हारा तुम तुम भी बिना अपने बिना प्रयोजन के सिर्फ मन में भरा इसलिए बोलते हैं और सामने वाले का उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध होता है की नहीं उसका समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं तो असल में विचार करके बड़े सोच विचार करके तब बोलना चाहिए रामचंद्र भगवान ने कहा कि आपको तो मालूम ही है तो हम फिर क्या बताएं कि हमारे वन में आगमन का क्या कारण है मेरे लिए सुख से रहने की जो जगह है सो आप बता दीजिए कुछ समय तक सीता लक्ष्मण के साथ मैं वहां अपना समय व्यतीत करूंगा अब तो वाल्मीकि जी महाराज बड़े आनंद से मुस्कुरा कर बोले ये गुरुस्वामी तुलसीदास जी ने तो बहुत संवार के इस प्रसंग को लिखा है बोल सारा लोक तुम्हारे अंदर रहता है और सबके अंदर तुम रहते हो सब में तुम और तुम में सब अब बताओ कि तुम्हारे रहने के लिए कौन सा स्थान बताऊ जहाँ न हो वहाँ में रहने के लिए बता दूँ। लेकिन जब जब तुम पूछते हो तो बताना भी हमारा काम है जो शांत समदर्शी किसी से द्वेष करने नहीं कर, करते हैं शांत हैं समदर्शी हैं, किसी प्राणी से द्वेष नहीं करते हैं ये पापी लोग भी हैं, वो भी द्वेष करने के योग्य नहीं होते हैं हो पापी दुरात्मा दुखी ये भी द्वेष करने योग्य नहीं होते हैं शेर सांप जो दूसरे को काट लेते हैं बिच्छू वो भी द्वेष करने के लिए नहीं होते हैं क्योंकि द्वेष तो अपने आश्रय को बाधित करता है माने जिस हृदय में द्वेष पैदा होगा उस हृदय को जला देगा। ये तो आश्रया से इसलिए द्वेष के विषय तो संसार में कोई है ही नहीं क्योंकि यदि हम किसी को द्वेष का विषय बनावेंगे तो हम स्वयं द्वेष के आश्रय बन जाएंगे, हम द्वेषी हो जाएंगे और वो द्वेष हमको जलाने लग जाएगा इसलिए जो किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करते तुम्हारा भजन करते हैं उनके हृदय में तुम्हारा मंदिर है धर्मा धर्मान परित्यज्यवामेव भज भजतो निशम सीतया सहते राम तस् हृदय सुखम मंदिर जो धर्म और अधर्म का परित्याग करके निरंतर रात दिन तुम्हारा ही भजन करते हैं तो, न धर्म जाने न अधर्म हम तो प्रभु की सेवा कर रहे है सो तो, उसका हृदय जो है वो तुम्हारे आराम से रहने की जगह है जो तुम्हारे मंत्र का जब करते हैं तुम्हारी शरण में है निर्द्वन्द है दुविधा नहीं है हो दुविधा वाला प्राणी के इधर के इधर ये जो बीच में भटक रहा है वो नहीं हैं, उनके उनका हृदय तुम्हारे लिए बढ़िया मंदिर है जो अहंकार रहित हैं, शांत हैं, राग है, है से रहित हैं, समलोचता, आसम कनका और जो मिट्टी का मिट्टी का डला और पत्थर और सोना इन सबको बराबर समझते हैं उनका हृदय जिनके हृदय में समता है उनका हृदय तुम्हारा घर है जिन्होंने अपना मन और बुद्धि तुमको अर्पित कर दिया है वही दत्त मनो बुद्धिर ज संतुष्ट सदा भवे जिसने अपना मन मन देना माने प्यार देना मान ये कोई रुपया पैसा नहीं है कि हाथ में अक्षत और पानी और कुछ ले लिया और बोले कि एकदम मनहा भगवते समर्पयामी का अपना ये मन मैं भगवान को देता हूँ अरे मन अमूर्त पदार्थ है ना मन देखने में तो आता नहीं वो पैसे जैसा नहीं है अक्षर जैसा नहीं है वो कुसा जैसा नहीं है तो भगवान को कैसे दिख दे दिया जाएगा तो मन का जो कार्य है वो अर्पित होता है भगवान को और इससे मन अर्पित हो जाता है मन का कार्य क्या है संकल्प है विकल्प है प्रेम है ये सब जितना होए, संकल्प हो तो भगवान का विकल्प हो तो भगवान के बारे में प्रेम हो तो भगवान के लिए इस तरह से मन का अर्पण होता है और बुद्धि भी कोई मूर्त पदार्थ नहीं है उसका अर्पण कैसे होता है तो बुद्धि का कार्य है विचार जितना विचार करें जितना निश्चय करें वो सब ईश्वर के बारे में करें दुनिया के बारे में कुछ करें ही नहीं जो दुनिया के बारे में निश्चय कर लेता है और उसी के बारे में विचार करता रहता है उसने अभी अपनी बुद्धि को ईश्वर के प्रति अर्पण नहीं किया है इसलिए जितने विचार और निश्चय हो सब परमेश्वर के लिए हों और संतुष्ट सदा भवे कोई तो दत्त मनो मनोबुद्धि संतुष्ट सदा भवे सर्वत्र संतुष्टि का अनुभव करे जैसे लोभी पुरुष धन मिलने पर संतुष्ट होता है उसी प्रकार संसार में जो कुछ हो रहा है सब भगवान की ओर से हो रहा है भगवान की सत्ता से हो रहा है जगत यंत्र है वे जंत्री हैं सदा संतुष्ट रहे और आ, भगवान के लिए का हम ये कर्म करेंगे तो ये होगा हम ये कर्म करेंगे तो ये होगा का ये तो भगवान को अर्पित कर देना चाहिए तुम्हारे कर्म में कोई बल नहीं है इस उस ऐसी व्यक्ति का जो मन है वो परमेश्वर रामचंद्र तुम्हारा रहने के लिए अच्छा घर है जो न देश प्रियम प्राप्य प्रियम प्राप्य नृष्यति सर्वम माए तीन भजे तनमो गृहम अपने मन के विपरीत अप्रिय कोई वस्तु या व्यक्ति आ गया तो उसके लिए मन में कोई द्वेष नहीं हुआ और जब प्रिय व्यक्ति या वस्तु प्राप्त हो गई तो हर्ष नहीं हुआ उसको निश्चय है कि ये चाहे रूप कुछ भी दिखता हो है। ये है हमारे भगवान का खेल जादू का खेल माया शब्द संस्कृत का है उसका अर्थ होता है जादू रूपम रूपम प्रति रूपो बबू बगवान ही अनेक रूप धारण करते हैं इंद्रो माया भी पूर्व ईयते इंद्र के पास बड़ी बड़ी माया हैं और उसके कारण वो अनेक रूप मालूम पड़ते हैं माया आभासे से न जीवे सऊ करोती माया अपने आभास से ये जीव है ये ईश्वर है ये भेद बना देती है इसलिए सर्वम मायेति निश्चित्य निश्चित ये सब जो कुछ हो रहा है दिख रहा है ये तो भगवान की माया जादू का खेल है जैसा होए ना और मालूम पड़े हो है न माया कहा माया की पहचान भागवत में माया की परिभाषा यही है कि होए सही वही लेकिन मालूम न पड़े और ना हो और मालूम पड़े ये दो माया के दो लक्षण मालूम पड़े मा, भागवत में है तो ये परमेश्वर यही है परंतु मालूम नहीं पड़ता और संसार बिल्कुल नहीं है और मालूम पड़ रहा है इसलिए माया का दो रूप हमारे सामने है एक तो ईश्वर का मालूम ना पड़ना ये माया है है वो यही सावधान है यही मालूम नहीं पड़ता ये उसकी माया है और ये संसार नहीं है लेकिन मालूम पड़ रहा है तो इस संसार में तो फंसना नहीं नहीं तो माया में फंसोगे और ईश्वर नहीं है ऐसी मान्यता ईश्वर यहाँ नहीं है अब नहीं है इसमें नहीं है ऐसी मान्यता कभी आने नहीं देना नहीं तो माया में माया में फंस जाओगे ये माया का खेल है सर्व माये निश्चितियो ताम भजे तनमो गृह ऐसी व्यक्ति का जो मन है वो भगवान का गृह है सद्भाव आदि जो विकार हैं वो देह में है आत्मा से उनका कोई संबंध नहीं है ये भूख है प्यास है सुख है भय है दुख है ये प्राण बुद्धि में है तो संसार धर्म से निर्मुक्त रहकर करके जो तुम्हारे तुमसे प्रेम करता है उसका मानस तुम्हारा घर है पश्यन्ति जे पश्ये सर्वगुहाशयस्तम ताम चिदघनम शक्मतम अलेपक सर्वगतम बरेण्यम तम हृदबे सह सीतयावस जो सबके हृदय में तुमको देखते हैं जुए के हृदय में भी भगवान रहते हैं खटमल के हृदय में भी भगवान रहता है एक बार मैंने मन ही मन अपना अंगूठा काट के अलग कर दिया चार घंटे छह घंटे तक मैंने देखा कि उस कटे हुए अंगूठे में क्या है उसमें तो कीड़े हैं मकोड़े हैं उसमें तो कीटाणु हैं करोड़ों दिल वाले हैं और सबके दिल में भगवान है यदि एक कीड़े के भी करोड़ हिस्से कर दिए जाए तो उस करोड़ में हिस्से में भी दिल है और उस दिल में भगवान है और ये नहीं कि यहाँ जो छाती के पास जो कलेजा होता है उसी में भगवान होते हैं। और एक पेड़ एक पेड़ में से थोड़ा सा टुकड़ा काट के निकाल लिया उसमें जीव है कि नहीं है उसमें तो करोड़ों कीटाणु है उनके भी दिल है उसमें भी परमेश्वर है तो जो लोग सर्वगुहाशयस्थ भगवान का दर्शन करते हैं चिदघन सद्घन आनंद गहन, अनंत एक अद्वितीय परमात्मा सबके हृदय में और सबके हृदय के विकार से उनका कोई संबंध नहीं है सब में है परंतु सबके वर्णीय है ऐसी जिनकी दृष्टि है उनके हृदय कमल में सीता के साथ निवास करो निरंतर निरंतराभ्यास दृढ़ीकृतात्मनाम तत्वत्पाद सेवा परि निश्चिता हत कलमसाणाम सीता समेत गृह मृदभ्य जिन लोगों ने निरंतर अभ्यास करके अपने मन को दृढ़ कर लिया है जो तुम्हारे चरणों की सेवा में परि हैं जिन्होंने तुम्हारे नाम का कीर्तन करके अपने पाप ताप धो दिए हैं उनके हृदय कमल में हे प्रभु आप सीता समेत निवास करो अब आगे वर्णन करते हैं कि भगवान के नाम की महिमा का हमने स्वयं अनुभव किया है राम महिमा वर्णिते के ना कथम य प्रभावादम राम महर्षिवाप्तवान वाल्मीकि जी ने कहा कि महाराज आपके नाम की महिमा का मैं वर्णन क्या करूं और कैसे करूं हमारे पास क्या करण है वर्णन करने का क्या औजार है राम नाम के प्रभाव से ही तो मैं ब्रह्मर्षि हुआ हूं मैं पहले रहता था भीलों में और भीलों के साथ ही पल करके पुष कर के बड़ा हुआ केवल ब्राह्मण जाति में मेरा जन्म मात्र ही हुआ था जन्म का ब्राह्मण था लेकिन पालन पोषण लालन संवर्धन सब का सब भीलों में किरातों में हुआ था और मैं शूद्रो की तरह ही रहता था और हमारी पत्नी भी शूद्र थी उससे बहुत से बच्चे हुए इंद्रियां भी बस में नहीं थी इसके बाद चोरों का साथ मिला ततश चौर संगम्य <coughs> चौरों हम पुरा चौरईश्च संगम्य चोरों के साथ मिलना हो गया और जैसा संग वैसा रंग उनका रंग चढ़ गया मैं धनुष बाण रखने लगा और जीवों के लिए जमराज बन गया एक दिन मैंने देखा कि सातों मुनि जो हैं सातो ऋषि बड़े भारी जंगल में आ रहे हैं और वो तो उनके शरीर से रोशनी निकल रही थी वो तो आग की तरह सूरज की तरह चमक रहे हैं मैंने लोभ बस उनको घेर लिया और सोचा कि इनके पास जो कुछ दंड कमंडल है सो सब छीन लूं। और मैंने ललकारा उनको ठहर जाओ ठहर जाओ मुनियों ने मुझे देख करके पूछा कि अरे वो अधम ब्राह्मण क्या कहना चाहता है मैंने कहा हम तुम लोगों का सब छीन लेना चाहते हैं हमारे बहुत से पुत्र हैं पत्नी हैं और वे भूखे हैं तो उनके संरक्षण संवर्धन के लिए मैं तुम लोगों का सब कुछ छीन लूंगा इसी के लिए मैं गिर में विचरण करता हूँ परंतु मुझे देखकर वो महात्मा लोग घबराए बिल्कुल नहीं ततो मामूचुर अव्यग्राह वृक्ष गत्वा वो तो बिल्कुल अव्यग्र जैसे उनको कोई डर ही न हो बोले कि देखो भाई तुम हमारी एक बात मान लो तुम जा कर के अपने कुटुम्ब से पूछो उनसे ये प्रश्न करो कि जो दिन दिन हम पाप करते हैं और पाप की ढेर इकट्ठी होती है उसमें आप लोग हिस्सेदार हैं कि नहीं है तुम सबसे जा करके अलग अलग पूछ के आओ हम तब तक यहाँ खड़े रहेंगे जब तक तुम लौट के आओगे तब तक हम यहीं रहेंगे बिल्कुल नहीं जाएंगे बंगला में जो कृतिबास रामायण है उसमें तो वाल्मीकि जी का उस समय का नाम रत्नाकर लिखा हुआ है और उसको विश्वास नहीं हुआ कि हम जब तक लौट के आएंगे, तब तक ये सातों ऋषि यहाँ खड़े रहेंगे तो उसने उनको पेड़ में सातों को सात पेड़ में बांध दिया और वो लोग हंसते हुए आ, बंद गए बोले तुम आके फिर हमसे बात करना हम यही रहेंगे अब वो गया घर में और मुनियों ने जैसा कहा था वैसा पूछा वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैंने जाके पूछा अपने बेटे से पूछा अपनी स्त्री से पूछा उन लोगों ने कहा कि अजी हम तुम्हारी पत्नी हैं तुम्हारे पुत्र हैं तो तुम्हारा तो कर्तव्य हुआ ना कि हमारा पालन पोषण करो अब तुम कहाँ से ले आते हो इससे हमारा क्या मतलब है तो पाप तुम करते हो तुमको लगेगा हम लोग पाप में हिस्सेदार कहते होंगे पापम तवय तत्सर्वम व्यम तू लगेगा बाबा हमको तो जो उसका सुख है वो भोगने के लिए मिलता है वाल्मीकि जी कहते हैं कि ये सुनके मुझे बड़ा वैराग्य हुआ विचार करके मैं लौट के आया जहाँ वे करुणापूर्ण मानस महात्मा लोग थे अब उनके दर्शन से ही मुनीनाम दर्शना देव शुद्धांत करणोप उन महात्माओं के दर्शन से ही हमारा अंतकरण शुद्ध हो गया और मैंने धनुष बाण सब फेंक दिया और उनके चरणों में दंडवत गिर गया और उनसे प्रार्थना की आप हमारी रक्षा करो मैं तो नरक के समुद्र में गिर रहा हूँ तब मुनियों ने मुझसे कहा कि तुम उठो उठो आ, तुम्हें संत समागम का फल मिल गया उत्तिष्ठोष्ठ उत्टिष्थ भद्रम ते सफल सत समागम यहाँ आकर सत्समागम संत समागम सफल हुआ है तुम्हारा कल्याण हो उठो उठो हम तुमको थोड़ा सा कुछ उपदेश करते हैं उसी से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी अब उन महात्माओं ने आपस में विचार विमर्श किया बोले ये तो बड़ा दुराचारी है ब्राह्मणागम है उपेक्ष एवं सदवृत्त ही तथा शरण ये सदाचारी पुरुषों के द्वारा उपेक्षणीय है तथा हमारी शरण में आया है हमें प्रयत्न पूर्वक इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसको मोक्ष का भाजन बनाना चाहिए वाल्मीकि जी कहते हैं राम तेना व्यस्ताक्षर पूर्वकम एकाग्रमन सात्र मरेति ती जप सर्वदा आगामा पुनर्जावतम सदा जपो इतुक्त प्रजु सर्वे मुनयो दिव्य दर्शना उन लोगों ने आपस में विचार करके कहा हे रामा कि तुम उल्टा करके राम नाम का जप करो मरेति ती जप सर्वदा मरा मरा मरा ऐसा तुम जप करो जप करने से और राम राम तो हो ही जाएगा एकाग्र मन से यही जब करो जब तक हम लौट के फिर नहा तब तक तुम यही मरा मरा जब करना ऐसा कह करके दिव्य दर्शन सम्पन्न महात्मा लोग चले गए और उनके उपदेश के अनुसार मैं वैसा ही करने लगा एकाग्र मन से बाह्य जगत का विस्मरण हो गया मैं तो निश्चल हो गया वहाँ और बहुत सारा समय बीत गया किसी से कोई आसक्ति नहीं मेरे ऊपर दीमक की बांबी लग दीमक लग गए और वो मिट्टी ढो ढो करके उन्होंने हमारे शरीर के ऊपर चढ़ा दिया दीमक की बांबी हो गई बहुत वर्षो के बाद फिर वो ऋषि लोग आए और उन्होंने आकर कहा निकल आओ तब मैं तुरंत उसके भीतर से निकल आया और बलमीक से निर्गत होने के कारण जैसे कुहासे में से ऐसी निकल आवे उन लोगों ने कहा कि ये वाल्मीकि है इसी से इस वाल्मीक से उत्पन्न होने के कारण मेरा नाम बाल्मीकि हुआ क्योंकि मेरा जन्म वाल्मीक से हुआ है द्वितीय जन्म द्विजन्म दूसरा जन्म मेरा बल्मीक से हुआ है सो मेरा बाल्मीक नाम नाम रख करके वे तो दिव्य गति को चले गए सो राम जी अहम ते राम नाम प्रभावित दृश्य तुम्हारे नाम के प्रभाव से ही हमको ये स्थिति प्राप्त हुई और आज सीता लक्ष्मण सहित राम को मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ और कमल नयन भगवान रामचंद्र हमारे सामने खड़े हैं मेरी मुक्ति में क्या संदेह है आओ राम मैं तुम्हें वो स्थान दिखाता हूँ जहाँ तुमको रहना है अब स्वयं मुनि जो है उठ के खड़े हुए लक्ष्मण के साथ शिष्यों के साथ पर्वत और गंगा दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी साला उन्होंने बनवाई निवास करने के लिए एक पूर्व और पश्चिम में लंबा था और उत्तर दक्षिण में चौड़ा और एक कुटिया ऐसी बनवाई जो दक्षिण और उत्तर में लंबा था और पूरा पश्चिम में चौड़ा इस तरह दो कुटिया उन लोगों ने बनवाई उसमें जानकी के सहित राम लक्ष्मण निवास करने लगे जैसे देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं वाल्मीकि ने उनका बड़ा सत्कार किया अब बड़े आनंद से भगवान श्री रामचंद्र वहाँ निवास करने लगे अब आगे वर्णन करते हैं युधर कि गंगा किनारे से ही सुमंत्र जी को वापिस कर दिया था वो तो रथ लेकर के चले गए थे परंतु दिन में उनकी हिम्मत अयोध्या में प्रवेश करने की नहीं पड़ी सायकाल उन्होंने प्रवेश किया और वो भी अपना मुंह ढक लिया था किसी की नजर न पड़ जाए और आंखों से आंसू की धारा बह रही थी बाहर रथ स्थापित करके वो राजा का दर्शन करने गए और जय हो जय हो करके राजा की स्तुति की प्रणाम किया राजा सुमंत को देखकर कर बेहबल हो गए राम कहाँ है सीता कहाँ है लक्ष्मण कहाँ है कहा तुमने उनको छोड़ दिया और मुझ पापी के लिए उन्होंने क्या कहा है सीता ने लक्ष्मण ने मुझ क्रूर कर्मा निर्दय के प्रति क्या बात कही है हा राम हा गुणन हा सीते हा सी हाँ प्रियवादिनी मैं दुख के समुद्र में डूब रहा हूँ देखो मैं मर रहा हूँ तुम्हारी नजर नहीं पड़ती हमारे ऊपर इस प्रकार राजा बिलाप करके दुख सागर में निमग्न हो गए सुमंत जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं तीनों को सीताराम लक्ष्मण को रथ से ले गया था श्रृंग के पास गंगा किनारे तक हमने पहुंचाया वहाँ गुह ने उनके लिए कुछ फल मूल आदि ला के अर्पित किया था परंतु उन्होंने हाथ से छू करके उसको छोड़ दिया और उसको ग्रहण नहीं किया और उसी से उन्होंने बड़ का दूध मंगवाया और उससे जटा का मुकुट बना करके अपने शरीर पर धारण किया और स्वयं रामचंद्र भगवान ने मुझसे कहा कि सुमंत्र जाकर पिताजी से कहना कि वो मेरे लिए शोक बिल्कुल न करें मुझे साकेत में जितना सुख होता है अयोध्या में जितना सुख होता है उससे भी अधिक सुख इस वन में होगा जाकर माता से भी कहना मेरे मैं उनके चरणों की वंदना करता हूं और वो मेरे लिए शोक बिल्कुल ना करें तुम राजा को माता को बहुत शोक है उनको जाकर के आश्वासन देना सीता जी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी दुख गदगद गद बाणी से उन्होंने रामचंद्र की ओर देखकर कहा कि जाकर के सास और ससुर को उनके चरण कमलों में हमारा प्रणिपात प्रणाम कर देना और इसके बाद वो रोने लगी उनका सिर लटक गया कुछ बोल नहीं सके अब इसके बाद सबकी आंखों में आंसू थे और वो नाव पर बैठ कर के गंगा के पार गए तब तक मैं वहीं गंगा के इसी पार खड़ा रहा उसके बाद मेरे मन में बड़ा दुख हुआ और उस दुख से दुखी होकर मैं आपके पास आया हूँ कौशल्याजी आई और वो राजा दशरथ से कहने लगी कि आपने अपनी प्रिय पत्नी कैके पर प्रसन्न हो करके उसके बेटे के लिए राज्य का बर दिया तो वो देना तो ठीक था वो तो तुम्हारा ही है तुम चाहे जिसको दे दो लेकिन मेरे पुत्र को तुमने वन में क्यों भेज दिया और तुमने स्वयं तो सब कुछ किया और अब रोते हो अब तो जैसे दशरथ जी के सर में दशरथ जी के घाव पर आग लग रही हो आ, शोक से शोक के आंसू बहने लगे उन्होंने कौशल्या से कहा कि देखो देवी मैं स्वयं दुख से मर रहा हूं इस समय तुम्हें मेरा दुख और बढ़ाना नहीं चाहिए अभी मेरे प्राण निकले जाते हैं क्योंकि मुझे भी यही साफ है पहले से ही कि पुत्र के वियोग में मेरी मृत्यु होगी मैं जब जवान था तो धनुष बाण लेकर रात को विचरण करता था मृगया सकता हा। ये तो ब्राह्मण धर्म क्षत्रिय धर्म वैश्य धर्म अलग होता है वैष्णव धर्म सबके लिए अलग होता है एक तो वैष्णव तो ब्राह्मण भी होए, क्षत्रिय भी होए, वैश्य भी होए, शूद्र भी होए, हो तो वो वैष्णव धर्म तो सामान्य धर्म के अंतर्गत है और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का धर्म शूद्र का धर्म अलग अलग होता है स्मार्ट धर्म वर्ण धर्म आश्रम धर्म ये पृथक पृथक होता है और भक्ति रूप जो धर्म है वो तो सामान्य धर्म है वो तो चाहे क्षत्रिय भक्त हो जाए चाहे ब्राह्मण हो जाए चाहे वैश्य हो जाए तो जब ये दशरथ जी थे तब शिकार खेलने के लिए रात को निकला करते थे क्योंकि लक्ष्य वेद उस समय क्षत्रिय का बड़ा प्रबल होना चाहिए जैसा लक्ष्य वेद अर्जुन ने किया जैसा लक्ष्य वेद श्री कृष्ण ने किया तो ऐसा लक्ष्य वेद पहले क्षत्रिय जाति में प्रचलित था नदी किनारे वादी रात के समय थे वहाँ कोई जल लेने के लिए आया जब घड़े में भरा जल तब उसमें हुई आवाज तो उन्होंने सोचा कि कोई जंगली हाथी ये पानी पी रहा है और शब्द दे बाण आवाज की गणना करके कि आवाज कहा से आई है हमारे कान में उसका ध्यान करके उन्होंने बाण मारा अब वो तो मनुष्य को जा करके लगा और मनुष्य ने हाय हाय किया हार अरे हाय मैं तो मारा गया मैंने तो किसी का कोई अपराध नहीं किया मुझे किसने क्यों मारा है मेरे माता पिता प्यासे हैं अब तो मैं डर करके दौड़ा हुआ गया और जा करके मैंने बताया कि मैं दशरथ हूँ और अनजान में ही मैंने तुमको मारा है और उसके चरणों में गिर पड़ा उसने कहा की देखो तुम दशरथ इतना भले मानुष था वो किस ढंग से बात की बाढ़ लगा है मर रहा है लेकिन वो दशरथ का भला चाहता है और माता पिता की भक्ति से उसका हृदय भरा हुआ है सो उस घायल व्यक्ति ने कहा कि देखो जी तुम डरो मत राजा मैं ब्राह्मण नहीं हूं इसलिए तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी एक तो तुम निडर हो जाओ उनको भी आश्वासन देता है भयभीत न हो जाएं और आ, आ, मैं तपस्या में स्थित वैश्य हूं हमारे माता पिता यहाँ से थोड़ी दूर पर भूखे और प्यासे बैठे हैं तुम जाके पहले उनको पानी जल्दी से जल्दी बिना कुछ सोचे विचारे पहले उनको पानी पिलाओ हमारी बात बाद में देखना यदि उनको पानी नहीं मिलेगा और उनको मालूम पड़ेगी बात तो वो अपनी तपस्या से क्रोधित होकर के तुमको भस्म कर देंगे और पहले उनको पानी पिला करके उनके चरण छू करके तब सब निवेदन करना और ये देखो बाण जो गढ़ा हुआ है अब तो तुम इसको हमारे शरीर से निकाल दो मैं तो अब मर जाऊंगा अब दशरथ ने उसके शरीर से बाण निकाला और जल लेकर के जहां माता पिता थे वहां गया आ, वो तो बहुत बुढे थे अंधे थे भूख प्यास से व्याकुल थे वो इस चिंता में लगे थे कि हमारा बेटा पानी लेकर के क्यों आया हम लोग उसके लिए इतने भूखे प्यासे हैं हमारी उपेक्षा तो वो कभी नहीं करता है बड़ा भक्त है बेटा इस चिंता से भी व्याकुल थे कि किसी के पांव की आवाज सुनाई पड़ी बोले बेटा तुमने विलम्ब क्यों किया जल्दी हमें लाके पानी दो पीने के लिए इस तरह दोनों माता पिता बोल रहे थे दशरथ जी बताते है की मैं उनके पास गया उनके चरणों में प्रणाम किया और बड़े विनय से मैंने बताया कि मैं राजा दशरथ हूँ और आ, मैं बड़ा पक्की हूँ रात के समय मैं शिकार करने के लिए आया था और आ, दूर जहाँ पानी गिरता है उससे दूर रह करके ध्वनि सुन रहा था और शब्द बेदी बा मैंने एक मार दिया आवाज सुन के उससे जब मनुष्य की आवाज सुनी की मैं मर गया तब मैं आया देखा वहाँ मुनि बालक जट जटा बिखरी हुई है पड़ा हुआ है उससे मैंने रक्षा रक्षा करके प्रार्थना की तब वो बोला कि डरो मत तुम्हें ब्रह्म हत्या का भय नहीं है देखो ये ये सद्भाव ये सद्भाव की स्थिति है कि जिसके बाण से घायल होकर वो मर रहा है उसको ब्रह्म हत्या का भय न लगे ब्रह्म हत्या न लगे वो बात तो अलग है वो तो लगती ही नहीं लेकिन वो भय न हो उसके मन में उसके मन को व्याकुलता न हो इस पर उसकी दृष्टि है और उसने फिर कहा कि ले जाकर हमारे माता पिता को पानी दो और उनसे जीने के लिए प्रार्थना करना सो वही मैं आया हु मैं आया हूं और आप लोग हमारी रक्षा कीजिए अब तो दोनों माता पिता ने बहुत बिलास किया और बोले जहाँ हमारा बेटा गिरा है वहाँ ले करके चलो तब वो उनको लेकर के मैं दशरथ कहते हैं गया और उन्होंने हाथ से छू छूकर बहुत बिलाप किया और फिर कहने लगे व्याकुल होकर हे बेटा हमें पीने के लिए जल दो तुम हमें स्वयं जल क्यों नहीं देते हो इसके बाद मेरे द्वारा उन्होंने वहाँ चिता बनाई और तीनों एक ही चिता में भस्म होकर स्वर्ग में गए तो उसी समय उस वृद्ध पिता ने कहा था कि जैसे मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ इसी तरह तुम भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे मेरी बात सच्ची होगी सुबह तो वही साफ का काल आ गया है अब मैं शरीर का परित्याग करूंगा अब तो राजा शोक समाकुल होकर बिलाप करने लगे हा राम हा पुत्र हा सीते हा लक्ष्मण हा गुणाकर मैं तुम्हारे वियोग में मर रहा हूँ इस प्रकार दशरथ जी ने राम राम कहते हुए अपने प्राण छोड़ दिए और स्वर्ग में गए बदन नेवम दशरथ प्राणास्तक्वा दिवंगता उनके मन में वासना थी कि हम राम को राजा के रूप में देखें तो वो वासना अभी पूर्ण नहीं हुई थी इसलिए बैकुंठ में या मुक्ति में उनका जाना स्थगित करके थोड़े दिनों के लिए चौदह बरस के लिए उनको स्वर्ग में रोक लिया भगवान की इच्छा ने कि यहाँ रहो राम को राजा देख करके जाना अब तो कौसल्या, सुमित्रा और दूसरी रानिया बिलाप करने लगी और रोने चिल्लाने लगी छाती पीट पीट करके रोने लगी वशिष्ठ जी आये दशरथ को तेल के बर्तन में पात्र में रखा गया और दूत भेजे गए जुधाजित नगर के लिए कि वहाँ से जाकर वो भरत और शत्रुघ्न को बुला के ले आवे उनसे जाके कहना कि जल्दी आ जाओ गुरुजी ने बुलाया है इसके सिवाय वहाँ और कुछ मत कहना वो आकर के अयोध्या में अयोध्या प्रति राजानम कैके चापी पश्यतु अयोध्या में आकर राजा का और कैके का दर्शन करे ये भी नहीं कहा कि राजा मर गए हैं कि राजा का दर्शन नहीं होगा कि केवल कैके का दर्शन होगा ऐसा भी नहीं राजा और कैके दोनों का दर्शन अयोध्या में आकर के करें राजा के शरीर का ही तो दर्शन होगा ना यदि केवल कैके का नाम लेते तो भरत जी के मन में वही शंका हो जाती कि क्या हो गया यदि दुख मनुष्य को दो तीन घंटे चार घंटे बाद मिल सकता हो तो जल्दी करके उसके पास दुख बहुत लोग होते हैं ना वो दुख का समाचार पहुंचाने की बड़ी जल्दी करते हैं परंतु यदि दुख का समाचार पहुंचाने में थोड़ी देर हो जाए घंटे भर दो घंटे उस आदमी को दुख न हो तो ये भी तो एक भला चाहना हुआ ना अब दूत गए महाराज उन्होंने जाकर जुधा अजित से और भरत शत्रुघ्न से वशिष्ठ की बात कही कि जल्दी आवे कुछ सोचे विचारे नहीं तुरंत यहाँ चले आवे अब तो भरत को बड़ा भय हुआ और तुरंत गुरु की आज्ञा मान करके ये नहीं कि फिर एक तार दे के पूछो आ, कि क्या हुआ क्यों आज्ञा दी है कि टेलीफोन कर लो कि क्या हुआ अरे गुरुजी की आज्ञा है आज्ञा आज्ञा ही होती है अपने मन की प्रधानता में और गुरुजनों की आज्ञा की प्रधानता में यही अंतर होता है अब तो महाराज बोले कुछ न कुछ दुख अयोध्या में जरूर आया है राजा के लिए राम के लिए तभी गुरुजी ने हमको बुलाया है नहीं तो उन लोगों के रहते वहाँ स्वयं गुरुजी हैं पिताजी हैं रामचंद्र भगवान हैं हमारे बुलाने की क्या आवश्यकता थी तो चिंता उनके मन में हुई और अयोध्या के लिए आए तो देखा वहाँ कोई शोभा नहीं है कोई भीड़ नहीं है कोई उत्सव नहीं है और चिंता उनको हुई और राजभवन में गए तो वहाँ राजलक्ष्मी का दर्शन नहीं केवल अकेली के कई एक आसन पर बैठी हुई थी और उन्होंने जाके अपनी माता के चरणों में प्रणाम किया कई कई तो बड़ी प्रसन्न हुई वो पहले से कोई खबर ही उसको नहीं दी गई थी वो तो भरत को देखकर उठी उनको हृदय से लगाया अपने गोद में बैठाया उनका सिर सूघा और अपने भाई और अपने वंश का कुशल मंगल पूछने लगी यहाँ का देखो ये ये कई कई के हृदय की कठोरता का चित्रण करते हैं यहाँ तो इतना दुख है परंतु इस दुख की उसको परवाह नहीं है अपने मायके का सुख दुख पूछती है असल में विवाह होने के बाद स्त्री का जीवन ससुराल का जीवन हो जाता है वो मायके का जीवन नहीं रहता यदि मायके का ज्यादा पक्ष हो स्त्री के जीवन में तो उसका ठीक ठीक व्यवहार चलता नहीं है उससे गलती होने लगती है बल्कि ससुराल की बात तो मायके में जाने ही नहीं चाहिए तो बोले मेरे पिताजी तो सकुशल हैं, मेरे भाई मेरी माता आज देखो तुम सकुशल वहां से लौट आए बड़ा आनंद हुआ अब भारत जी को बड़ा दुख उन्होंने पूछा माता जी आप अकेली तो कभी रहती नहीं थी आपके महल में हमारे पिताजी रहा करते थे आज आप अकेली यहां क्यों हैं मेरे पिताजी तो आ, कभी तुमको छोड़कर कहीं जाते नहीं थे कहा हैं बताओ तो सही मेरे मन में बड़ा भय और दुख हो रहा कुछ हाल का कोई सुख दुख भरत जी ने नहीं बताया कैकई कह ने कहा कि बेटा तुम अब पिता के लिए क्या दुख करते हो जो बड़े बड़े धर्मात्माओं को जो गति मिलती है अश्वमेधादि यज्ञ करने वालों को जो गति मिलती है तुम्हारे पिता उसी गति को प्राप्त हो गए तुम्हारा पिता से बहुत प्रेम है मैं जानती हूं परन्तु वो तो पूर्ण लोक में गए अब उनके लिए चिंता करने से शोक करने से क्या लाभ अब तो भरत जी धरती पर गिर पड़े शोक बेफल होकर हा पिता हो हाँ पिता मुझे यहां दुख के समुद्र में छोड़कर कहाँ चले गए तुमने मेरा हाथ नाम के हाथ में क्यों नहीं पकड़ाया बस दुख था तो ये असमर्पय रामाय माम कुआ गि भो हो राजा राम को मेरा समर्पण किए बिना तुम क्यों चले गए उनको पिता के जाने का भी उतना दुख नहीं है दुख इस बात का है कि पिताजी ने हमको राम के हाथों में समर्पित नहीं किया पुत्र पतितम मुक्तम बाल बिखर गये भरत जी के धरती पर गिर गए बिलास करने लगे अब कई कई ने उन्हें उठाया उनके आंसू पूछे और बोली कि बेटा तुम आश्वासन आश्वस्त हो जाओ मैंने सब कुछ ठीक कर रखा है भरत ने पूछा कि पिताजी ने आखिर शरीर छोड़ने के समय कहा क्या कि वो हा राम हां हा सीता हां लक्ष्मण ऐसे बोल करके उन्होंने शरीर छोड़ा अब भरत जी ने पूछा कि उस समय राम कहाँ थे सीता कहाँ थी क्या पिताजी के शरीर छोड़ने के समय सीता राम लक्ष्मण वहाँ नहीं थे वे लोग कहाँ चले गए थे कहके कहा कि राम को युवराज बनाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बड़ी तैयारी की थी भ्रमकृ सो मैंने तुम्हें राज्य देने के लिए उनके उस अनुष्ठान में बिघन दिया राजा ने मुझे दो बार पहले दिए थे सो मैंने मांग लिया कि एक बार से भरत को राजा बना दो और एक बार से राम को चौदह वर्ष वर्ष के लिए वनवास भेज दो सो तुम्हारे पिता ने हमारी बात मान कर के उनको वन भेज दिया और सीता भी पातिव्रत धर्म के अनुसार पातिव्रत का अनुष्ठान करके उनके पीछे चली गयी और भाई भाईअप दिखाने के लिए कि हम बड़े अच्छे भाई हैं लक्ष्मण भी उनके साथ चले गए अब वो सब चले गए और राजा उन्हीं की चिंता करते रहे उन्हीं का प्रलाप करते रहे राम राम बोलते हुए उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया अब तो माता ऐसे निष्ठुर मुख से कैके बोले कि न उसकी आंख में आंसू न घबड़ाहट न कंठ में कोई गदगद्ता अब तो भरत जी जैसे पेड़ की जड़ कट गई हो ऐसे धरती पर गिर गए और बेहोश हो गए उनको देख करके लोग बड़े दुख कैके को भी बड़ा दुख हुआ बोले कि बेटा आप शोक करने से क्या फायदा है इतना बड़ा इतना बड़ा राज्य तुमको प्राप्त हुआ है अब इसमें दुख करने का क्या अवसर है ये तो हमारे पास कभी कभी राजाओं के यहाँ से जो निमंत्रण आता है आपको क्या बता रहे ये कई निमंत्रण पत्र में दो पैराग्राफ होता है बड़े दुख के साथ आपको सूचना दी जाती है कि महाराजा अधिराज अमुख का स्वर्गवास हो गया है और दूसरा पैराग्राफ शुरू होता है बड़े हर्ष की बात है कि अमुक दिन अमुक समय पर राजकुमार अमुक का राज्याभिषेक होगा आप पधार कर आशीर्वाद दीजिए एक ही पत्र में दोनों लिखा हुआ होता है इसी का नाम संसार है बना इसी का नाम संसार है एक मर रहा है एक सुख मना रहा है अब शोक करने से क्या होगा इतना बड़ा राज्य मिला तो दुख का अवसर क्या है अब तो माता की बात सुनकर के भरत जी को ऐसा क्रोध आया जैसे वो जला देंगे बोले तुमसे बात करना ठीक नहीं है तुम्हारे मन में पाप भरा हुआ है बड़ा घोर तुम्हारा मन है तुम्हारी वजह से तुम्हारे पति की मृत्यु हो गई और तुमको कोई दुख नहीं है मैं तुम्हारे गर्भ से पैदा हुआ पापी हूं मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा मैं विष खा लूंगा मैं तलवार से अपने को काट डालूंगा तुम तु, तु, कुंभी पाठ में होगी क्यूँकी तुमने अपने पति को मारा है ऐसा कई केई को फटकार करके भरत जी तो वहाँ से निकले और कौशल्या के महल में चले गए कौशल्या को भी बड़ा रोना आवे महाराज मुक्त कंठा चिल्ला चिल्लाए करके फटक फटक करके कौशल्या जी रोने लग गयी भरत उनके चरणों में गिर गए